ओम गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षा परम ब्रह्म तस्में श्री गुरव नमः ओम शांति शांति शांति अभी तक हम लोगों ने आत्मबोध के पैंतीसवें श्लोक तक विचार किया पैतीसवें श्लोक में ये बता दिया आकाश अवत सर्वगतम बहिर्ंतर्गत वो आत्मा कैसा है आकाश के समान व्यापक है बाहर भीतर सर्वत्र है वह अच्युत बता दिया आगे जो बता रहे वो आत्मा कैसा है उसका स्वरूप निरूपण करने जा रहे पर ब्रह्मा परमात्मा और मैं अलग नहीं हूं एक है ये बता जा ये 36वें श्लोक में उसको बता रहे देखिए छत्तीसवे श्लोक नित्य शुद्धाभिमुक्का मखंडानंद मद्वयम सत्यम ज्ञानमन दरब्रह्माहमे त्य नित्य का मतलब है तो सदा रहता है अर्थात उसका कभी अभाव नहीं होता है एक प्रकार से तीनों कालों में जो रहेगा तो नित्य है अर्थात कूटस्थ है सनातन है शुद्ध हा। शुद्ध का मतलब है निरवच्छिन्न चैतन्य किसी उपाधि से परिचिन्न नहीं है अथवा जीवेश्वर विभाग रहता जीव और ईश्वर का भेद से रहित शुद्ध चेतन अथवा सर्वाधर्मातीतत्व ये शुद्ध चैतन्य सर्वता मुक्ता कवि बंधन में है कभी मुक्त है ऐसा नहीं सदा मुक्त है वो सदा सर्वदा केवला केवला का मतलब है सजातीय द्वितीय रही तत्व तो। अपने ही समान जाति वाला अपने समान स्वरूप वाला दूसरा कोई है ही नहीं वो केवल है और अखंड अखंड का मतलब है सजातीय विजातीय स्वागत आदि भेद से शून्य न सजातीय भेद है न विजातीय भेद है न स्वागत तीन प्रकार का भेद माना जाता है सजातीय भेद मतलब एक ही जाति है किंतु भेद जैसा वृक्षत एक जाति तो वृक्षत्व एक जाति होने पर भी उनमें आम का पेड़ अलग है कटल का पेड़ अलग है अथवा आम से आम भिन्न है तो वृक्षत्व जाति आम में भी है कटल में भी है सजाती है किंतु आम का पेड़ और कटल का पेड़ भिन्न है वो सजाते भेद है जैसा मनुष्यत्व सजाती है तो पुरुष और स्त्री भिन्न है ये सजाति भेद विजातीय भेद जैसा पशुत्व और मनुष्यत्व ये विजाति एक में पशुत्व जाति है एक में मनुष्यत्व जाति उसको लेकिन भेद स्वागत भेद जैसे एक शरीर है हाथ पैरादी भिन्न एक पेड़ है उसमें शाका उस पुष्प फल भिन्न है तो ब्रह्म में ये तीनों भेद नहीं है इसलिए वो अखंड है आनंद हा। और आनंद है आनंद बोलते दुख का आध्यात्मिक अधिदिक अधिभतिक तीनों प्रकार के दुखो से रहित है और अद्वितीय अद्वैत अभाव वाला कुछ में द्वहित है ही नहीं कल्पित है सत्यम ज्ञानम तथा अनंतम वो सत्य है त्रिकालाबद्ध ज्ञान मतलब बोध स्वरूप है प्रकाश स्वरूप और अनंत है उसका कोई अंत नहीं है जो परब्रह्म है ये पर का स्वरूप है उस पर से मैं अलग नहीं हूँ वही मैं हूँ पर ब्रह्म अहमेव तत् तत् पर अहमेवा ये भाव मतलब ये है जो सदा शुद्ध है सदा शुद्ध नहीं सदा मुक्त है एवं सदा एका की हो दो है उची को ही नित्य माना जाता शुद्ध विमुक्त तथा केवल कहते हैं शुद्ध है विमुक्त है और केवल है ऐसा कहता विषय संसर्ग जनिया सुख स्थायी नहीं है उसको विशेष सुख कहते कहा वैशिक सुख कहते हैं तो तीन प्रकार का सुख विभाजन के है पंचदशी विद्यानंद विषयानंद ब्रह्मानंद करके ये दोनों सुख स्थायी नहीं इसलिए उन विषयों में जो प्रेम भी स्थायी नहीं ही रहता विशेषताई नहीं तो प्रेम विस्थाई कहाँ से रहेगा किंतु त्मा में ब्रमादि स्तंभ पर्यंत सभी प्राणियों का परम प्रेम है हरेक जीवों का प्रेम, परम प्रेम क्योंकि सब उसमें कल्पित है इसलिए आत्मा अखंड आनंद रूप है खंड नहीं है उससे भिन्न पदार्थों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है क्योंकि जो भी अस्तित्व है अस्थि भाति प्रिय रूप है परमात्मा का क्योंकि कल्पित पदार्थ की सत्ता अधिष्ठान से भिन्न नहीं मानी गई है इसलिए वह लक्षण किया है अधिष्ठान सत्ता अतिरिक्त सत्ता सत्ताभावत्व अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है कल्पित का अतः अद्वय ब्रह्म ही सत्य है क्योंकि वो एक है परिवर्तन से रहित। वह सबका प्रकाशक है प्रकाश नहीं है किसी का प्रकाश नहीं है क्योंकि प्रकाश यदि मानेगा तो जड़ हो जाएगा प्रकाशक चेतन होता है इसलिए उसे बोध स्वरूप कहा है ज्ञान स्वरूप कहा है वह देश काल काला वस्तुकृत परिचय से रहित देश से भी परिचिन्न नहीं है काल से परिचिन नहीं वस्तु से परिचिन ऐसा तत्व पर ही है वही मैं हूँ हमे वी ऐसी ज्ञानियों की स्थिति होती है और साधक निरंतर ऐसी भावना करता रहता है इसलिए उसको इस प्रकार भावना करनी चाहिए जैसा जैसा भावना करेंगे वैसा वैसा ही आगे बढ़ते जाएगा उसके अंदर इसलिए उसकी वो भावना करनी चाहिए क्योंकि नित्या शुद्ध सर्वता मुक्त होने पर भी हम लोग अज्ञान और अज्ञान के कार्य के द्वारा परिचिन होकर अन्य अपवित्र मानते इस सारा अज्ञान के द्वारा तो अज्ञान के द्वारा उसके अंदर कामना उत्पन्न होती कामना के द्वारा कर्म करता है अलग अलग कर्म करता है उस कर्म का फल भोगने की इच्छा करता है और कर्म भोगने कर्म का फल भोगने के लिए भिन्न भिन्न लोक में जाना पड़ता है उसके बाद वहां से आके दोबारा कर्म करता इस प्रकार चक्कर चलते रहता यह है उपाधि के साथ तादात्म इसलिए साधक को चाहिए पहले ये निर्णय करना चाहिए मेरा लक्ष्य क्या है मुझे क्या करना चाहिए ये मनुष्य शरीर मिला है किसके लिए ये विचार करते करते अभी जो बताया हुआ शुद्ध है मुक्त है केवल है अद्वितीय स्वरू को जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए जितना जितना आप विचार करेंगे उतना उतना समझने आएंगे यथा यथा विचार यंत्र जैसा-जैसा विचार करेंगे वैसा वैसा असत्य बुद्धि को हम सत्य मान के बैठे हैं वो शिथिल हो जाएगा एक दिन अवश्य बाद हो जाएगा अतः विचार करना चाहिए चिंतन करना चाहिए उस आत्यंतिक सुख के लिए हमारा स्वरूप जानने के लिए इसलिए यहाँ बता रहे आत्मा का स्वरूप ओम शांति शांति शांति